शिव पुराण संहिता भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिवजी ने पहले इंद्र का शरीर ग्रहण करके, करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागो के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले उस समय वह ऐरावत दाए सूढ़ में चवर लेकर सहित दिव्य रूप रूप वाले देवराज इंद्र इंद्र को हवा कर रहा था। कर रहा था था और में छत्र छत्र लेकर उन पर लगाए चल का धारण किए भगवान सदाशिव उस से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदराचल चल शोभामान होता है इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा इंद्र को आया देख। मुनियों में ने मस्तक प्रणाम किया और इस प्रकार कहा देवेश्वर जगन्नाथ भगवन देव शिरोमणे आप स्वयं यहाँ पधारें इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया इंद्र धारी शिव बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यो मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं तुम वर मांगो मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करूंगा वायु देवता कहते हैं उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा भगवन न भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ यह सुनकर इंद्र ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोगों का अधिपति इंद्र हूँ सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं से मेरे भक्त हो जाओ सदा मेरी ही पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा निर्गुण रुद्र को जाग दो उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है वायुदेवता कहते हैं यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए देवुनि उपमनु इंद्र को अपने धर्मविंग में डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले कर, तुमने स्वयं ही उनका महत्व रूप से कह दिया तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर है ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्रकृति से परे हैं ब्रह्मवादी लोग उन्हें को सत असत व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं अतः मैं उन्हीं से वर मांगूँगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर उनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगू वर मांगूंगा देवाधम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यो ही रह जाए परंतु शिव शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा वायुदेवता उद्यत हो गए उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाथ किया फिर श्रम्भ के युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए दे अपने देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारणा धारण करके स्थित हुए ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपने सौम्य दृष्टि से रोक दिया उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिवल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंद्र शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया इतना ही नहीं उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर सुधा सागर दधी आदि के सागर घृत के समुद्र फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष भोज पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे देवलोक में धुन्दुभिया बनने लगी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दशों दिशाएं आच्छादित हो गई